साउंड चाउंड कहाँ से I'm gonna take you there. किसी का आवाज़ नहीं है वृंदावन चाहिए कि नहीं हमारा गोल क्या है से से आए? नहीं। से आए? नहीं, तो सबको मिले सबको मिले? बॉम्बे किसको किसको चाहिए <ख़िया> एक हाथ उठ के बैठ गया शायद तुम हीरोन बन रहा होगा बॉलीवुड ही तो ऐसे आप एक सेकेंड कितने बज रहे हैं अभी आठ आठ श्यामलन पाँच मिनट बाद में परिवेश में रहो ये तिमना जैक्सन है यस <laughs> yes. अच्छा अरे आवाज तो बढ़िया आ रही है यही है वहां पीछे भी है Haan, पीछे है ना परफेक्ट जशालंभव श्याम तनु सुशोभ विभंग्रम रूपम कलवेणुव श्रीश्रील राधा रमण नमा श्रीश्रील राधा रमण श्रीश्रील राधा रमण नी जन्मा तो दस यदि तरत चार्थे स्वेज स्वरा तेने ब्रह्म आदिकव मुहंती यूर तेजो वारी मृदा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेना सदा निरस्तुहक सत्यम परी अहो स्तनकाल जिगाधे कति धात्युचिता कंवा दयाल शरण व्रजेम न्यौम्यते ब्रभपुषे तटिदंबराय गुंजन सरिपेक्ष ल मुखाय वनया स्रजे कवलपेत्र विषाण लक्ष्मा श्री मृदुप पशु ग्रुज मनोजबं मतुब जिते बुद्धिवता वरेष्ठमज वानूथ मोख्यम श्रीरामदूत शरूण प्रपति श्रीगुरवे नम ओ नम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 हरे हरे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे थोड़ा सा बेस देंगे इसे कम करो नहीं, नहीं बेस देना है आवाज हमें ऐसी लग रही है रूखी रूखी सी हमारी बड़ी मिठास है हमारी आवाज में <laughs> <laughs> राधे राधे नहीं थोड़ा सा और आवाज रूखी रूखी है राधे थोड़ा सा सही हुआ फीलिंग आनी चाहिए आवाज में <laughs> ऐसी चीज लगाई हमें सासों को भी रिकॉर्ड हो रही है मान ली किसी समय बर्फ आ गई तो क्या होगा राधे राधे थोड़ा सा सही है 100 परसेंट नहीं राधे राधे थोड़ा सही हुआ छोड़ दो तो टाइम चलो जाएगा। राधे तो आपकी आवाज आखिरी में जाके वो कर रही है थोड़ा सा कम करना पड़ेगा सीखे तुम्हारे साथ रहते रहते <laughs> राधे अरे हमारी भी आ रही है राजा जय जय श्री राम कुछ है। कर दो। रास हैसेश्वर अरे आवाज ही बंद है रह गई बोलो, लोग ये ट्राई करें, हाँ हाँ ये फटे हुए हैं क्या आवाज इसकी मैं यहां भी ट्राई कर रहा हूं राधे। जय जय रास नसिक शेखर रास रास ललत, रास बल्लभ ललित मोहन श्री राधा रमन देव की असीम के पास कृपा हम सभी भक्तगण श्रोतामण वैष्णव श्री राधा रमन की कथा गंगा में अवगाहन करने का सौभाग्य पाने का उस कथा गंगा में अपने को पवित्र करने का प्रयोजन लेकर यहाँ समुपस्थित हुए है श्यामानंद भैया से कहा था पांच मिनट पांच के साथ कर दिए मालूम चला घड़ी देख के पंद्रह हो गए थे <laughs> और जब इनके पंद्रह हुए तो हमें याद आई श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की बहुत बड़े संत हुए अपने भारतवर्ष में महाराज उन उनका था कि एक बार सत्संग कर रहे थे और करते करते उन्होंने कहा कि अभी तक मैंने असली सत्संग कभी नहीं करा है और जिस दिन मैं यह असली सत्संग कर दू उस दिन भगवान प्रकट हो जाएंगे उनके शिष्य बोले महाराज जी से तुम्हारा सब झूठा था क्या इतना टाइम वेस्ट कर दिया आपने हमारा बोले बेटे क्या बताएं तुम सबको तुम में भाई योग्यता नहीं थी बोले नहीं महाराज अब तो असली ही सुनना है बोले ताकत है तुम्हारे अंदर असली सुनने की बोले महाराज जी दस साल से सुन रहे हैं ताकत नहीं आएगी क्या ठीक है भैया पूरे शहर के अंदर डियोंडी पुटवा अनाउंस करवा दिया हिंदी सरल करनी पड़ेगी आपके पास <laughs> आपके पास आने से पहले कथा को अशुद्ध करना पड़ता है क्योंकि अगर असली भारी बहकम शब्द आज हमें याद है एक बार बम्बई में कथा करी कथा करने के बाद बोले महाराज जी फीलिंग तो अच्छी आई तो, जो जो जो जो जो जो। <laughs> तो फिर हमें लगा कि अच्छा भैया ये घुस नहीं सकते हैं जरा बॉलीवुड हॉलीवुड तो अनाउंस तो करवा दिया पूरी सिटी के अंदर <laughs> <laughs> कि आप आइए हाँ, तो <laughs> आप आइए पधारिए और इस बार ऐसा सत्संग यह महात्मा प्रेम भिक्षु जी महाराज करेंगे कि भगवान स्वयं प्रकट हो जाएंगे उस स्थान पर पूरा नगर वहां पर उपस्थित हो गया उस स्थान पर पैर रखने की जगह नहीं थी आ, पूरा हाउसफुल महाराज नीचे तक सब भरा हाँ हुआ था पूरी जनसंख्या आ गई की इस बार तो भगवान के दर्शन करने हैं सबके सब, सब इकट्ठे होके वहां पर दिख रहे थे प्रेम भिक्षु जी महाराज पधारे हाथ में था कड़ताल मजीरा आके बैठ और कर जय राम जय जय जय राम जय राम जय जय राम, राम, राम, राम इसका संकीर्तन चालू करवा दिया एक घंटा हुआ दो घंटे हुए तीन घंटे हुए जितने बाहर से नगर के लोग आए थे उनको लड़ने लगा। यार घंटे हो गए, भगवान तो हुए नहीं, ये तो अपनी में घर चलो। कुछ लो, लोग लोगों ने जानना चालू करा चार घंटे पाँच घंटे छ घंटे सात घंटे आठ घंटे अब तो वो जो बजाने वाले थे वो भी थक गए बोले आए हैं तो घर से धुन में बजा रहे हैं किस धुन में गा रहे हैं वो भी धीरे धीरे करके अपना उन्होंने करा और सीधे चल दिए। घंटे तक जो अनन्य प्रेमी भक्त थे शिष्य थे वह तो वहीं बैठे हुए थे सबके सब सबके सब।, सब, सब बैठे हुए हैं परंतु वो नहीं भी लगने लगा यार अब तो बहुत हो गई बारह बारह घंटे हो गए ये तो कौन से अपने उसमें भजन कर रहे हैं कब समाधि से टूटेंगे घंटे के बाद वह वह हॉल जो पूरा भरा था खाली था खाली परंतु प्रेम जी महाराज बैठकर इस हरे नाम का संकीर्तन कर रहे आठ घंटे बारह घंटे चौबीस घंटे दूसरा दिन भी आया वह अपने स्थान से हिले नहीं हा मेरे भगवान श्री राम को सीता और लक्ष्मण और हनुमान के संग वहाकट होना पड़ा दर्शन देने के लिए जैसे ही दर्शन देने के लिए आए महाराज़ ने हाथ उठा केिया राम, राम महाराज कहा दूर दूर तक कोई नहीं था हाँ वो तो वहां उस परम सत्संग में सबका सबको दर्शन करवाना चाहते थे भगवान का परंतु दर्शन हुआ नहीं किसी किसी को भी दर्शन प्राप्त नहीं था सिर्फ प्रेम भिक्षु महाराज को दर्शन प्राप्त हुआ तो जब श्यामानंद ने चालू करा पांच सात मिनट हो गए पंद्रह मिनट हुए मुझे लगा कि भैया तो धुन में मोहन करता हुआ भैया ये तो पहुंच गया उस ट्रांस में <laughs> ये तो भूल गया सब कुछ हमें हम भी एक बार सोचने लगे मोबाइल निकाल के देखें घड़ी में टाइम कितना क्योंकि जैसे ही डाउन आ जाए तो तो सब पे हम लगे अब समाप्त होने वाला वाले तभी बढ़ा के एक तापा पापा परंतु देखो ये है भगवान प्रकट होते हैं संकीर्तन से और संकीर्तन का आश्रय लेना मनुष्य का सर्वप्रथम धर्म है यह समझने की बात है। पिछली बार भी कथा में हमने बताया था देखो थोड़ा सा समझिएगा एक होती है श्रद्धा दूसरा होता है विश्वास थोड़ी सी चर्चा पिछली बार भी मेरे ख्याल से यहां हुई थी श्रद्धा और विश्वास पे रामचरित्र मानस के अंदर श्रद्धा और विश्वास को बोला गया है यह शिव शक्ति हैं जो श्रद्धा है वह है भाव प्रधान है इमोशंस है फीलिंग्स हैं और जो विश्वास है वह है विचार प्रधान है वह है सोचता है समझता है क्या करना है क्या नहीं करना श्रद्धा सब में हो जाती है यहां पर जितने भी आप सब आए हुए हैं इस स्पिरिचुअल द स्परिचुअल कंपनी हमेशा भूल जाते हैं द स्प्रिचुअल कंपनी में महाराज आप सबके बीच में श्रद्धा है विश्वास तो कुछ ही ने जो एक दूसरे के मित्र हैं उनमें ही होता है आप विश्वास पे रुपया छोड़ोगे दूसरे के ऊपर श्रद्धा के ऊपर नहीं छोड़ोगे और भक्ति के अंदर श्रद्धा और विश्वास दोनों का सामंजस्य होता है दोनों को संभाल के लेके चलना है विश्वास नहीं है भक्ति नहीं है विश्वास की परमा है और यह श्रद्धा और विश्वास क्या है हा? एक है विदाउट स्ट्रिंग और दूसरो है क्या मैं कहा कुछ हो एक एक बार हमें याद याद साल, साल <laughs> याद है है साल साल पहले होती वेबसाइट जिन्हें वो हंस रहे हैं अब तो फेसबुक जगह ले ली है हम बाकी भी मेंबर हैं तो महाराज छोरी आई विदेश से और दर्शन दर्शन वर्षन राधारी करे हमारो .com पे महाराज वो मिल गया अकाउंट uh, तो माने हमें एक मैसेज कि भैया आपको पहले ना सिंस आई है माई थॉट I want to be with you but no stranger at pehli baar suni thi stranger at look me wali ghumbein <laughs> de <laughs> dhaago <laughs> <laughs> kaise kathe डिक्शनरी डिक्शनरी महाराज करते बात तो के अंदर भी ना लिखो ना, लिखोगे, दो वर्ड है स्ट्रिंग स्ट्रिंग और और धागा हो तो, तो सब जाना नहीं है समझ में ना आ रही है धागे को अटैचमेंट कैसो भय एक से पूछिए बोलो वो जो टाको हो ना टाको हो ग <laughs> ये तो तो तो तो तो एक एक से कोई आया हो तो कई सारे ऐसे हमारे शिष्य तो में में हैं ईमेल भेज देते भैया कुछ समझ ना ना आ रही हिंदी करके हम दो आ? अंग्रेजी पहले आती थोड़ी एक ही राधे राधे हाँ <laughs> अब तो किताबें लिख दिन है आ? अंग्रेजी के मास्टर हमें बहुत मारते एक्टिव बॉइस पैसिव वॉइस बुरा तो कर लो आते ना कछे तो भैया स्ट्रिंग श्रद्धा तो महाराज कैसा है ये स्पिरिचुअलिस्ट है देखो आप समझ तत्व की बात पे आओ। ये स्प्रिचुअलिस्ट है आध्यात्मिकता प्रेम है भगवान में सब में प्रेम है सबसे हाथ जोड़ता है बोला मेरा कनेक्शन है भगवान से भगवान मुझे जानता है मैं भगवान को जानता हूँ परंतु अगर सच में पूछो तो अपनी गर्दन कटवा देगा भगवान के लिए नहीं कटवाऊंगा नहीं है सब सब एनर्जी एनर्जी एनर्जी एनर्जी है फील स्पिरिचुअल ऑरा और फ्रॉम द अदर पीपल होता है परंतु वह किसी नो स्ट्रिंग अटैस्ट किसी के साथ उसका आध्यात्मिकता किसी से जुड़ी नहीं है वे अपनी मस्ती में मग्न उसकी अपनी फिलॉसफी है उसका सब कुछ अपना है वह व्यक्ति कैसा होता है हमारे गुरु महाराज हमको बताते थे उस चीज को देखो ये बड़ा गूढ़ तत्व है एक गली को कुत्ता और गली के कुत्ता है कोई देख ले तो कोई लात भी मार दे और कोई पत्थर भी फेंक दे हुँ? और वो कुत्ता अगर किसी ने अडॉप्ट कर लिया तो महाराज मजाल नहीं है किसी की कोई उस कुत्ते की तरफ देख भी ले हम सब भी जब तक गुरु की शरण प्राप्त करके अब तक भगवान के प्रति भक्ति नहीं कर रहे हैं उस विश्वास से भक्ति नहीं कर रहे हैं हम भी उस बाजार के कुत्ते की तरह से गले के कुत्ते की तरह से कभी तो शनिदेव आके चाटा मार जाते हैं कभी मंगल आके इधर से अपनी गदा चला देता है कभी इस धर्म में भाग रहे हैं कभी उस धर्म में भाग रहे हैं विश्वास किसी पर नहीं है श्रद्धा है कहीं काम हो जाए बहुत बढ़िया विश्वास और रूप गोस्वामी ने भक्ति सिंधु के अंदर कहा है यह जो भक्ति मंदिर है चौसठ अंग हैं हैं जिसके 64 जिसके अंग महाराज वह भक्ति मंदिर की जो दो है तीन सीढ़िया है वह क्या है वह है गुरु की शरण गुरु से शिक्षा और गुरु सेवा तब भक्ति मंदिर के अंदर जाना भक्ति श्रद्धा का विषय नहीं है भक्ति विश्वास का विषय श्रद्धा और विश्वास दोनों चाहिए शिव और शक्ति दोनों चाहिए हमें याद है हम जब हमारे महाराज शादी का सब चर्चा चल रही थी घर परिवार हमारी शादी कराने पर तुला हुआ था।, था उस समय पर बड़े लोगों को बड़ी लड़कियों को समय पर बुलवाया जाता था दिखवाया जाता था कुछ समय के बाद पिताजी महाराज जरा समय जब होता था घर में मैं होता था कहीं महाराज से से आया टूट करके पिताजी कभी चर्चा होती तो वह पूछते थे कौन सी लड़की पसंद आई और मैं कहता था उसकी वह क्वालिटी बड़ी बढ़िया है और उसकी वह क्वालिटी बड़ी बढ़िया है तो एक बार पिताजी ने अपने माथे पे हाथ मारा और कहा इसे कोई लड़, सब लड़कियां पसंद है <laughs> मैंने कहा यार मुझे तो अच्छी अच्छी क्वालिटी सबके अंदर दिख रही है तो पिताजी बोले यार सबसे थोड़ी ना कर सकता है बात भी उनकी सही थी और देखो विवाह के उसमें क्या होती है श्रद्धा सब में होती है परंतु जब तक विश्वास नहीं है कि यह है, मेरा जीवन साथी बन जाएगा तब तक विवाह नहीं करोगे और बम्बई में तो सबसे पहले हुए यहाँ पे शादी की उम्र महाराज निकल जाए आदमी बुढ़ापे पे आ जाए बाल भी आधे पक जावे बाकी बात याद आवा यार शादी करनी है <laughs> क्यों होता है विश्वास नहीं है श्रद्धा पहले से ही है और 18 19 के भय महाराज प्रेम संबंध शुरू हो गए श्रद्धा सब में है परंतु जीवन की डोर इसके पास देनी है यह विश्वास नहीं आता है और भक्ति जो है वह विश्वास का विषय ये गुढ़ रहस्य आपको बहुत अशुद्ध करते हुए मैं आपको समझा रहा हूं <laughs> अगर मैं वृंदावन में होता ना चाटे पड़ते मेरे। <laughs> <laughs> है ऐसी स्थिति महावृंदावन में तो टू द पॉइंट जितनी बात कर सकते इधर उधर की कोई बात नहीं सिर्फ बात हो तो ठाकुर जी की जो बात हो फिलॉसफी के ऊपर हो शास्त्र से अतिरिक्त कुछ भी नहीं लिया जाता है आ, ये तो आपको स्लो पॉइजन में थोड़ा थोड़ा महाभंदा अब तथ्य भगवद गीता अध्याय 7, श्लोक 21, 22 और 23 क्या कहता है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें अगर किसी वस्तु की आवश्यकता है और तुम किसी देवता की उपासना करना चालू कर देते हो और वह वस्तु तुम्हें उस देवता से प्राप्त हो जाती है तो यह मत समझना कि यह वस्तु उस देवता ने दी है यह वस्तु पीछे मैं कारण हूं यह मैंने दी है और जो व्यक्ति यह सोच लेता है कि नहीं इसी देवता ने दी है और उसकी उपासना करना चालू कर देता है वह भक्ति मार्ग से भटक जाता है अध्याय 21 22 बाईस सबलदम रूप में अब समझिएगा आश्रय भगवान श्री कृष्ण का आश्रय प्राप्त नहीं होगा इस जीवन के अंदर हम उस गली के कुत्ते की आप कहीं भागी एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं जो जीव जंतुओं के लिए भी हैं और जो मनुष्यों के लिए भी हैं। सिर्फ एकमात्र भगवान है यही वह भगवान है जब महाराज सब और जलचर बोल रहे थे कि हे भगवान तुम हमारे नहीं हो तुम सिर्फ मनुष्यों के हो भगवान मत्स्य तार लेके आ गए भगवान कक्षव तार लेके प्रकट हो गए यहां के जितने पशु थे पशु बोले कि हे भगवान आप मनुष्यों के और जलचरों के हो हमारे नहीं हो भगवान है नरसिंह देवपन के प्रकट हो गए बरहा देवपन के प्रकट हो गए क्योंकि भाई सूकर ने कहा महाराज आप मेरी सुअर हाँ सूकर वरहा सूकर सुअर उन्होंने कहा मुझे तो बहुत कंदी दृष्टि से देखते हैं लोग आप मेरे लिए नहीं हो आप मेरे भगवान नहीं हो भगवान बोले मैं सबका हूं वह बरहादेव के रूप में प्रकट हो गए पक्षी बोले कि आप हमारे नहीं हो आप तो यह नीचे थल और जल में जितने व्यक्ति रहते हैं उन सब के लिए हो भगवान बोले मैं तुम्हारे लिए भी हूं और उन्होंने हमसावतार धारण कर लिया सिर्फ एकमात्र कृष्ण है जो इस सृष्टि के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में पे जन्म लेते हैं अवतार लेते हैं पेड़ बोले आके कि आप हमारे नहीं हो महाराज अपने पद्म पुराण और स्कंद पुराण के अंदर आता है पीपल और बढ़ बन के आ गए ट्री और पीपल, आप दोनों के दोनों बन के प्रकट हो गए बोले मैं तुम लोगों के लिए भी कोई भगवान ऐसा दयालु नहीं है भक्त वत्सल कहते हैं उसे भक्त दयालु नहीं कहते हैं यह भक्त दयालु एक नाम जरूर है परंतु भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहा जाता है भक्त दयालु भगवान श्री कृष्ण नहीं कहा जाता क्यों नहीं कहा जाता क्योंकि भक्त के संग जो वत्सलता है यह वत्सलता क्या है वात्सल्य है वात्सल्य क्या जो मां अपने पुत्र को देती है वह वात्सल्य जो निष्काम भावना होती है डिजायर उसमें कोई सोचना समझना ही नहीं है आ, यह मेरा भक्त है मुझे इसे देना है अरे ये तो अभी भी बोल रहे है कहां से हो अच्छा है हो गया हो गया हो गया भक्त वत्सल अरे यह है वही भगवान श्री कृष्ण है महाराज माधव दास को माधव दास को लूज मोशन हुए थे जगन्नाथपुरी में रहते थे इतनी अवस्था भी नहीं इतनी हालत भी नहीं थी कि महाराज खुद अपने आप को शुद्ध भी कर लें भगवान जगन्नाथ वहां पर स्वयं लोटा लेके पानी का उनके पास खड़े होते थे और उनको शुद्ध करते थे यह भगवान श्री कृष्ण पर आएंगे कैसे आश्चर्य से आश्रय कैसे आएगा विश्वास से भगवान स्वयं के आपका काम करते हैं। तभी तो ये भगवान तुम बोल, भगवान बोलते मारा, तुम और आलसी हो जाओ मैं तुम्हारा काम करूं। जैसे बेटे का काम माँ करती है समझने का देखिए समझिएगा कैसे भगवान करते हैं। पांडव उनके बहुत अनंत थे परंतु पांडवों के पास जब जब हुआ जब जब उन्होंने शेल्टर दूसरे किसी का लिया, भगवान ने उनकी मदद नहीं करी, द्रोपदी पे खड़ी हुई, हे गोविंद, कृष्ण चाप को को पुनः महाराज चीती हुई बार बार बार बार बार बार बोलती रही कि आप आओ आप आओ और मुझे बचाओ इस चीर हरण से महाराज भगवान नहीं पधारे थे क्यों नहीं पधारे पहले तो अपने पतियों की तरफ देखती रही फिर देखती रही जितने भी वहां वृद्ध बैठे हुए थे कि कोई भीष्म पिता द्रोणाचार्य आदि आके उसको बचा लें कृपाचार्य की तरफ तो महाराज एक टीका ने लिखा है कि उनके नाम पर कृपा है तो दूसरी बार उनकी तरफ देखा आज जब देखाचार्य की, हो की तरफ देखा कृपाचार्य तुम्हारे नाम में तो कृपा लगी हुई है तुम आके ही कृपा कर दो परंतु कृपाचार्य ने क्या करा सिर्फ उंगली उठा दी बोले कहा है दर -दर जा रही है धर उधर अपने आश्चर्य को ढूंढ रही है तेरा आश्चर्य तो वो है सिर्फ उंगली उठाई थी और देखो उस सभाग्रह के अंदर जितने लोग बैठे थे भगवान श्री कृष्ण ने किसी को भी नहीं बख्शा था सिर्फ कृपाचार्य जीवित रहे जो आज कलयुग में भी जीवित है सब मर गए थे सबको मार दिया था जिन्होंने भी अधर्म करा परंतु सिर्फ कृपाचार्य ने अपनी उंगली उठाई इसके कारण को जीवन दान दे दिया उंगली उठाई गोविंदे दी संभाष्य पुनः पुनः हो गई उसके बाद भी अपना हाथ लगा के साड़ी को रोक रही थी भगवान तब भी प्रकट नहीं हुए उसने देखा द्रौपदी ने कि दस हजार हाथियों का बल इस दुशासन के अंदर है मैं ऐसे कहां अपने इज्जत होती साड़ी को रोक सकती हूं अपना हाथ हटा दिया भगवान नहीं प्रकट हो गए हम आश्रय लेते हैं ना भगवान बिना जब तक भगवान का स्वच्छंद रूप से आश्रय प्राप्त नहीं करा जाता शेल्टर नहीं लिया जाता भगवान आपके नहीं बनते अरे आप सोचो इस बात को ये बड़ी कठिन चीज है दस रुपये भी किसी के ऊपर नहीं छोड़ सकते और भगवान गीता के अंदर कहते हैं त्रिलोकी को छोड़ के मेरे मेरी शरण में आया घर परिवार भी नहीं छूटते और मैं यहां आश्रय की बात कर रहा हूं अब जिन जिन को भगवान प्राप्त हुए हैं उन्होंने सब कुछ छोड़कर सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण चरण की प्राप्ति के लिए ही महाराज उनके उनके बन गए दुर्गा प्रसाद जी तो महाराज यह कहते थे भजन करना है भगवान का कीर्तन करना है भगवान के लिए कोई साधना करनी है तो एक चीज हमेशा याद रखो श्री कृष्ण का बनकर श्री कृष्ण के लिए और श्री कृष्ण का नाम लो इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण पाप पांडवों को बचाते थे पांडव जो थे पागल थे बहुत पागल थे अरे यार जिसके अंदर ताकत तो होती है वो कहा दूसरे की सुनता है महाभारत का ही प्रसंग लगा लो यहां पर कर्ण पर्व को लगाओ महाराज कर्ण के संग युद्ध हुआ युधिष्ठिर महाराज का और कर्ण ने लेके युधिष्ठिर महाराज को बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया हाथ पैर कट गए टूट गए महाराज अलग हो गए उनके शरीर से अर्जुन और कृष्ण को जब यह बात पता चली कि भैया इनके तो हाथ पैर टूट चुके हैं गंभीर रूप से यह घायल अवस्था में पड़े हुए हैं तो अर्जुन और कृष्ण उनको देखने के लिए उनके तंबू शिविर या कैंप के अंदर गए और जब गए भैया इतना ज्यादा इरिटेशन हो रहा था युधिष्ठिर को ने देखा अर्जुन आया है मेरा छोटा भाई गुस्सा आ एकदम और गुस्से में बोला धिकार है अर्जुन तुझ पर कि तेरे रहते हुए कर्ण ने मुझे बाण भी मारे धिकार है तेरे गांडी पर कि तेरे गांडी के रहते मैं घायल हो गया अर्जुन की तीन शपथ थी अर्जुन ने महाभारत में तीन शपथ ली हुई पहली कि अगर युद्ध हुआ तो मैं पीठ दिखा के भागूंगा नहीं दूसरी किसी के आगे कभी हाथ फैलाऊंगा नहीं और तीसरी अगर कोई मेरे गांडीन के बारे में कुछ कह दे तो उसे मैं जान से मार दूंगा शपथ थी यादव वंशी महाराज मिनट में तलवार निकाल के खड़ा हो गया मेरे भाई ने मुझे मेरे गांधी के बारे में कुछ गलत कहा है हा? मैं उसे जान से मार दूंगा भगवान श्री कृष्ण बोले अरे भैया क्या कह रहा है तेरा बड़ा भाई है पिता तुल्य है हा? पिता की तरह से उसने तेरी सेवा करी है तेरे संग रहा है और तू उसके बाद उसे मारना चाहता है बोले यह मेरी प्रतिज्ञा है मैं नहीं जानता यह मेरा भाई है या कोई है मैं तो आज इसे मार दूंगा भगवान बोले यार बड़ा खेपा आदमी है <laughs> क्या यार समझ में ही नहीं आती है बोले नहीं कहां से मार देगा बोले अगर ये इसे नहीं मारूंगा तो खुद मर जाऊंगा भगवान बोले यार तू क्यों मरेगा बोले अच्छा आप बोले हो ना बड़ा भाई है बड़े भाई में फिर हाथ नहीं उठा सकता हूं परंतु तो शपथ ली है कैसे पूरी होगी अब तो ऐसे होगी कि मैं अपनी गर्दन स्वयं काट दू भगवान बोले यार ये तो बड़ा टेंशन वाला परिवार है <laughs> क्या करू तो बड़ी गड़बड़ है भगवान बोले ऐसे थोड़ी ना काम चलता है बोले नहीं मैं मरने को तैयार तलवार निकाल के गले के ऊपर रख ली महाराज गले के ऊपर रखी भगवान श्री कृष्ण बोले तू ने प्रतिज्ञा ली है युद्ध से पीठ दिखाकर नहीं भागेगा अगर तू मर गया तो पीठ दिखाना हो जाएगा अर्जुन बोला हा ये भी बात सही है अर्जुन कंफ्यूज मारू की मरू अर्जुन ने महाराज नहीं शरणागति ले ली और जाके बोला भगवान तुम ही बचाओ बताओ मैं क्या करू भगवान श्री कृष्ण बोले दे बड़ा भाई है ना पिता समान है तू करके बात कर दे इससे क्योंकि भी चली जाएगी क्योंकि सबसे आप आप आप आप करते हो और किसी से एक तू इधर आके बैठ कैसा लगेगा फीलिंग महाराज बड़ी गंदी आएगी दूसरे व्यक्ति को तो ठीक <laughs> <laughs> तो वैसे ही वो बोले तू तू करके बात कर दे तू भ इतनी इंसर्ट हो जाएगी कि महाराज ये करेगा कहाँ जाऊ कहा <laughs> अर्जुन तो बोला सब कुछ कर सकता हूं तू नहीं बोल सकता भगवान <laughs> <laughs> बोले यार क्या टेंशन है अभी मरने मारने को अब सोल्यूशन दिया है और सॉल्यूशन देने के बाद अब तू कह रहा तू नहीं बोल सकता है यार यार फिर क्या क्या क्या क्या जाए जाए जाए जाए बोले बोले बोले मैं मरने को तैयार <laughs> भगवान मान जा सखाये तू तू मेरा बोल देना एक बार अच्छा आप कह रहे हो तो बोल देता हूँ तू कैसे बोला मेरे गांडी के बारे में महाराज <laughs> खटिया पे पड़े हुए थे युदिस्टर महाराज अब बोले या तो अब मैं इसे मार दूंगा <laughs> <laughs> वह भगवान श्री कृष्ण बोले यार एक से पीछा टूटा और युगेश्वर महाराज जानते थे कि वो उसको हरा नहीं सकते हैं अर्जुन को हरा नहीं सकते है किसी और वैसे ही एक हाथ अलग पड़ा हुआ था ऐसी हालत थी। तो बोले अब तो मुझे डूब मरना है चिल्लू भर पानी में कैसे मरू अब वहां रात उठने की कोशिश कर रहे हैं मैं मरने जा रहा हूँ अब जिंदा नहीं रहूंगा मेरे छोटे भाई ने मुझसे तू कैसे करके कैसे बात कर दी भगवान ने प्यार से समझाया एक समझ तो तेरी जान बचा रहा हूं मेरी जान बचा रहा तो समझ में आए, में आई अकल थोड़ी सी घुसी बोले सही एक बार अरे महाभारत तो भरी हुई हो चलो महाभारत ले लेते हैं क्या बात करी महाभारत के अंदर क्या हुआ महाराज दुशासन को मारा भीम ने और भीम ने मारा और मार के महाराज उसकी दोनों टांगे महाराज चीर के अलग कर दी उसका खून पीने लगा और पीते हुए चिंगाड़ के बोला कोई है माइका लाल जो मुझसे लड़े ले और अर्जुन महाराज अपने रथ से उतर आया बोला इसने ललकारा है क्षत्रिय का धर्म ऐसे भी मार तो भगवान श्री कृष्ण लड़ गया ओ महाराज मारने के लिए तैयार भगवान श्री कृष्ण उसको पकड़ने खींचने मत जा तू यहीं रुक यहीं रुक बोले नहीं इसने ललकारा कैसे हाँ किसी और किसी और जगह पे ललकारता मैं नहीं होता तो बात थी परंतु इसमें ललकारा कैसे है इसे तो आज जान से मार दूंगा भाई ये देखो बुद्धि ज़्यादा ज़्यादा ताकत थी ना विचार नहीं होता था परंतु आश्रय कृष्ण का ले रखा था तो कृष्ण को हर जगह पर हर समय उपस्थित रहना पड़ता था कब कहा टेंशन उत्पन्न हो जाए लिए हा भगवान श्री कृष्ण बोले सुन मेरी बात आज भीम के अंदर मैंने अपना वेश दिया है और वेश के कारण यह भीम अब कह रहा है इस धरती पर कोई है सूरमा जो मुझसे लड़ ले और मैं तुझे बताता हूं हा? तू क्या इस संसार का कोई देवी देवता भी आज सामने आ जाए आज भीम को नहीं हरा सकता जब सुनिए बात की देवी देवता भी आ, तो, अच्छा ऐसी बात है अंदर और यही भीम महाराज लड़ाई चल रही है जोरदारी से आ, कर्ण पर्व के अंदर ही है यह है कथा भी कि कर्ण को नारायणास्त्र चलाना आता था जो अर्जुन को चलाना नहीं आता था महाराज कर्ण ने देखा कि अब तो सब जितनी भी युक्तियां लगा रखी थी वह सबकी सब फेल हो रही हैं, तभी उसने नारायणास का आह्वान करा और आह्वान करके चला दिया जैसे ही चलाया भगवान श्री कृष्ण को लगा यार यह तो मेरा ही शस्त्र है इससे कैसे बचाऊं अपनी पूरी सेना उन्होंने खड़े होकर अपने रथ पर चीख के कहा कि भई यह नारायणास्त्र है इससे अगर बचना है तो अपने शस्त्रों को वहीं छोड़ दो और हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ क्योंकि यह शस्त्र जो दीन होगा और जिसकी पीठ होगी उसके ऊपर नहीं चलेगा जैसे इस बात को सुना महाराज सबने अपने शस्त्र थे छोड़ दिए छोड़ के हाथ जोड़ के सब के सब खड़े हो गए परंतु भीम बोला आ जाए माई कर्जुन जी के बोला भाई कृष्ण में कही है बोले होगा कृष्ण कोई ही तो सही है हाँ देखता हूँ नारायण ना, नारायण में कितनी शक्ति है भगवान श्री कृष्ण बोले पागल है क्या यार मेरा ही शस्त्र है नहीं माना नहीं सुना भगवान श्री कृष्ण महाराज अपने रथ से उतरे के पहुंचे भीम के पास और भीम को जाके आलिंगन दे दिया हाँ? अपना दे दिया जोरदारी से टाइट हाँ? बोले अब तो तुझे बचाना ही पड़ेगा अब नारायणास्त्र जब चला तो महाराज भीम की तरफ पहुंचा तो देखा भीम की पीठ थी दूसरी तरफ घूमा वहा भगवान श्री कृष्ण की पीठ थी घूमता रहा घूमता रहा वाला एनर्जी समाप्त है ऐसे पागल महाभारत को फिर ले लो इधर आओ यार महाभारत के अंदर तो सिर्फ इन्हीं की चर्चा है भीम जो था हमेशा लड़ने को तैयार रहता था दुर्योधन का देखो ये आखिरी वाली कथा करो मतलब कितना है जो बताते बज गए अच्छा चलो ये आखिरी यहां आके समाप्त करेंगे फिर इनको तो कीर्तन चलन देंगे देखे भगवान प्रकट होना दुर्योधन ने देखा कि कौरव वंश पूरा का पूरा समाप्त हो चुका है भाग्य गया माया का जाल लगा के कुंड के अंदर छुप गया सब पांडव ढूंढते रहे घूमते रहे कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहीं जाके मिल गया माया जाल से महाराज बाहर निकलवाया उसे बाहर आया बाहर आके जैसे ही आया महाराज को पूरी कथा है कि कैसे गदा युद्ध भीम और दुर्योधन के बीच में चालू हुआ लंबे में नहीं जाएंगे प्रसंग बहुत लंबा आ रही है। भीम ने दुर्योधन ने भीम को ही ललकारा था हुआ क्या कि कि जब कौरव वंश पूरा पूरा का नष्ट हो हो गया, तब महाराज दुर्योधन को लगा यार टेंशन हो रही है सब मर गया अकेला मैं बचाऊ गई मैं ना मर जाऊं। क्या करूं अपनी माँ गांधारी के पास पहुंचा गांधारी से उसने कहा कि कोई युक्ति बचाई बताइए कि मैं कैसे विजयी रहू या जीवित रहूं तब गांधारी ने कहा कि जा युधिष्ठिर की शरण ले ले। उसने कहा शरण तो मैं किसी की भी नहीं लूंगा आप मुझे युक्ति बताओ बोले तो युक्ति चाहिए तो एक काम कर जा युधिष्ठिर के पास चला जा क्योंकि वह धर्मदेव के अवतार है वह धर्म की ही बात करेंगे पहुंचा युधिष्ठिर महाराज के पास पहुंचा युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम करा बैठे बैठने के बाद उसने कहा दुर्योधन ने एकमात्र अकेला कुछ बताइए एकमात्री जीवन रह जाए महाराज ने देखा कि मेरे पास धर्म की बात पूछने आया है तो युद्धिष्ठ महाराज ने बड़े प्यार से कहा तेरी मां जो है वह सती साबित सावित्री है तो ऐसा काम कर गांधारी के पास चला जा और गांधारी से यह कह कि, कि तुम मुझे अपनी भर के देख लो तेरा पूरा शरीर के समान कठोर हो जाएगा। कोई भी अस्त्र और सस्त्र तेरे शरीर पर काम नहीं करना जी बिल्कुल फाइनल डन सुनी सुन के महाराज माता के पास पहुंचा माता ने गई यार, काम करियो सुबह जब आ, मंगला का समय साढ़े तीन चार बजे का जब समय हो उस समय पे तू मेरे पास आ जा परंतु अयो निवस्त्र एक भी कपड़ा शरीर पे नहीं होना चाहिए यह बात हो गई फाइनल दुर्योधन अपने कैंप में पहुंचा यहाँ पर पांडवों को लगा यार ये तो भैया तो तो यह कभी हारेगा नहीं और यह युद्ध यही जीत जाएगा क्या करें क्या करे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और जाके कही भगवान कोई युक्ति तो निकालो भगवान श्री कृष्ण सुबह तीन बजे उठ के भक्त के लिए तीन बजे उठ रहे हैं तीन बजे उठ के महाराज जिस रोड से दुर्योधन जाने वाला था वहां जाके खड़े हो गए यहीं से तो निकले गो आजान दो महाराज कछु देर के बाद वो आए आयो नग्न अवस्था नग में भगवान श्री कृष्ण ने बोली राधे राधे राधे <laughs> बोला हाँ जी बोलिए बोले ये इस अवस्था में आप कहा जा रहे हैं <laughs> बोले इस अवस्था में <laughs> बोले मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूं आज माँ मेरी माँ मेरे ऊपर कृपा करेगी कृपा करेगी इस अवस्था में समझ में नहीं आ रही आज क्या चक्कर है बोले ये दुर्यो, ये दुर्योध हमारे भैया ने ने हमको बताया है कि तुम में जाओ तो ने अगर अपनी आंखों से देख लिया तो पूरा शरीर वज्र के समान हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण बोले यार समझ में आता है परंतु तो ये जो तुम्हारी इंद्रिय है ना इसे तो तुम ढक लो जरा इतने नंगे जा रहे हो समझ में नहीं आता देखो जब बचपन में माँ दुलार करती थी नंगे रहते थे कोई बात नहीं है बड़े हो गए कुछ कपड़े वपड़े तो डाल लो नहीं कपड़े नहीं डालूंगा अच्छा चलो कुछ तो डाल लो नहीं मैं लगोटी भी नहीं डालूंगा भगवान बोले यार कुछ तो डाल ले पूरा नम आ जाएगा मां के सामने इस उम्र में राम राम राम बोले मैं तुम्हारी बात मानूंगा ही नहीं भगवान बोले अच्छा भैया मैं तो कही रहा था ये थोड़ी ना कह रहा था तू मेरी बात मान। पर जरा सोच इस बात को ये तेरी उम्र है क्या लंगा जाने की मां के सामने दुर्योधन तो महाराज कंफ्यूज फ्यूज उड़ गए वाक्य भगवान को इन फ्यूज वालों कनेक्शन ऐसा लगो बाकी अंदर और जैसे ही लगो लगने के बाद बोलो यार हाँ बात तो सही कह रहे हो परंतु तो तो क्या करू भगवान ने अपनी महाराज माला माला नंगा दुर्योधन और उसने माला को भगवान श्री कृष्ण की वैजंती माला को अपने चारों ओर कमर पे बांध लिया और बांध के भगवान बोले हाँ अब फिट एंड फाइन लग रहा महाराज उठो चलो वहां से मैया के पास पहुंचो मैया ने आखन की पट्टी हटाई ऊपर से देख चालू करो आंख महाराज बीच में आके अटक गई और बोली यार ये तेरी माला, तो माला यहाँ क्यों आ गई बोले वो कन्हैया मिल गयो बीच में माने गई की माँ के सामने नंग हो जाए वो जाएगा कपड़ा तो पहन ले तो पहले कपड़ा की तो मना कर दी बाकी माला डाल दी तो बोले बस हो गया तेरा पूरा शरीर तो महाराज वज्र के समान था परंतु यह जो कटी प्रदेश था आ जो कमर का हिस्सा था यह कोमल का कोमल रह गया भगवान जानते थे तभी जब दुर्योधन और भीम का युद्ध हुआ भीम हरा नहीं पा रहा था उसी समय भगवान ने कही अरे यार याद कर नीचे मारना है भीम को याद आ गई तभी उसी समय बलराम जी भी आ गए जो दुर्योधन के गुरु हैं अब महाराज भीम ने लेके एक मारी खींच के दुर्योधन के दुर्योधन और जो युद्ध का नियम होता है कि कमर से नीचे गदा नहीं मारनी है और जैसे ही बलराम जी ने देखा कि गदा मारती बलराम जी अपना हल लेके आ गए अब तो मैं सबको मार दूंगा भगवान बोले यार जैसे तैसे करके तो पांडवों की टेंशन खत्म हो रही थी अब मेरे बड़े भैया आ रहे हैं सबको मारने पे बल्लाऊ तो है ना ना ताकत और हमारे तो ये है है का, का ब्रज को राजा भांग पीनी है तो यहाँ पे आ जा हमारे ब्रज में शिव जी ना भांग पिए बल्लाऊ भैया भांग पिए तुम वहां जाओगे दाऊ जी के दर्शन करने वाला गए हो कि ना गए तो वहां पे एक हाथ में महारा भांग को गोला लेके खड़े रहें। मैं ऐसे और सुबह नेत्र होते हैं सफेद है। <laughs> <laughs> अभी तो है।, है ठाकुर देखो हमारे ब्रज को राजा है वहां पे आगे अब तो हल लेके मैं तो सबन को मार दूंगा यार ये तो बड़े भैया तो कह भी ना जा सके बोले आप कहाँ थे जब वो द्रौपदी के महाराज सब साड़ी को खींचा जा रहा था तब आपका धर्म कहा गया था जब यह पांडव आए थे अपने पांच गांव को लेने ही तो उस समय पर आपके शिष्य ने उल्टा सीधा कहा था तब आपका धर्म कहाँ गया था जब मैं दूत बन के इनके घर पे गया था तो कुछ मांगने के लिए पांच गांव ही दे दो इन्होंने मुझे बेड़ी में बांधने की कोशिश करी थी तब महाराज तुम्हारा तो धर्म कहा गया था जो आज यहाँ अपने धर्म की चर्चा करते हो महाराज फील करा इतनी गिल्डी आ गई बलराम जी में बोले बात तो सही कह रहे हो तुम टेंशन में बलराम जी बलराम जी बोले ठीक है भैया जो कर रहे हो कर लो मैंने आप बंद कर लूंगा भांग को गोला छान लूंगा अब महाराज यहां युद्ध हुआ और दुर्योधन की महा कृष्ण हैं। जब भीष्म पितामह गुस्से में आके कहा था ये है पांच बाण वही बाढ़ है इन पर मैंने नाम लिख दिया है पांचों पांडवों का कि इन पांचों को मैं मार दूंगा हा? सब महाराज कौरव आके नृत्य कर रहे थे कि अगले दिन भीष्म पिता की प्रतिज्ञा कभी खत्म नहीं होती है उस समय पर उस समय पर महाराज भगवान कृष्ण युक्तियां निकाल रहे थे कि यह पांडव तो मेरे आश्रित हैं इन्होंने मेरा शेल्टर ले रखा है मैं इनको कैसे बचा लू सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे द्रौपदी जिसने प्रतिज्ञा ली हुई थी कि मेरे बाल खुले रहेंगे जब तक मैं दुशासन के खून से अपने बालों को ना धोलू उसके पास पहुंचे और उससे कहा कि तू ऐसा कर दुर्योधन की पत्नी का रूप बना और अपने बालों को बांध द्रौपदी बोली मैं यादा पंशी हूँ और मैं महाराज अपने बालों को बांधूंगी नहीं मर जाऊंगी कंफ्यूज भगवान बोले यार तेरे पति मरने वाले हैं कुछ तो युक्ति जो निकाली है उस पर जरा कुछ तो काम कर क्या करू क्या करू क्या करू महाराज बहन को समझाते रहे, रहे मान जा श्रृंगार कर श्रृंगार कर बालों को बांध ले अर्थ दंड साम भेद सब अपनाने हैं महाभारत के अंदर तब जाके पूरा श्रृंगार करा था और करने के बाद बोले कुछ बोली मत वहा उसी समय अर्जुन को लिया अर्जुन से बोले तू सन्यासी का वेश बना ले महाराज सन्यासी का वेश बनाने के बाद दुर्योधन जो नृत्य देख रहा था थोड़ी बहुत पी हुई थी आनंद में झूम रहा था सब कौरव आनंद में झूम रहे थे कि अगले दिन तो यह पांडव मर ही जाएंगे उस समय पे महाराज उस अर्जुन को उस सन्यासी वेश में ले जाकर भगवान श्री कृष्ण ने खड़ा कर दिया और खड़े करके बोला कि यार कहा इन नृतकियों का नृत्य देख रहे हो यह सन्यासी तो इतना बढ़िया नृत्य करता है कि यह संसार में भी ऐसा नृत्य नहीं देखा होगा उस समय पर महाराज अर्जुन ने जो उर्वशी से नृत्य सीखा था उस नृत्य का वहां पर दिखाया उसका कौशल दिखाया कौशल दिखाया दिखाते ही अर्जुन गदगद गद हो गया प्रफुल्लित हो गया खुश हो गया और खुश में बोला अरे वाह ऐसा नृत्य तो मैंने अपने पूरे जीवन के अंदर नहीं देखा है क्या करूं क्या करूं अरे मैं क्या दे दूं तुझे बता तो सही क्या इनाम चाहिए भगवान श्री कृष्ण बोले सन्यासी है इसकी कोई डिमांड नहीं है परंतु मैं जाता हूं इसके हृदय में क्या है क्या है बोले ये चाहता है कि आपका मुकुट अपने सिर पर लगा के जरा फीलिंग आ जाए कि ये राजा कैसे होते हैं हस्तिनापुर के थोड़ी तो पी हुई थी इनाम देने की तैयार था अब उसे मालूम था अगले दिन सब पंड मरने वाले हैं छाती चौड़ा के अच्छा अच्छा फीलिंग चाहिए ले ले सारा आज अपना मुकुट उतारा और दे दिया भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने उस मुकुट को लिया बोले महाराज बस अभी आए जरा ये थोड़ा टहल टहल के आ कदमी करके आ जाए जाए करके इधर से उधर जरा घूम के आ जाए कि भाई ये कैसे दिखते हैं कैसा लगते हैं अर्जुन को हाथ पकड़ा बाहर निकले पतली गली से और महाराज विष्ण पिता महा के पास चले गए और जाके अब अर्जुन दुर्योधन के वेश में था आ, भग, और जो भीष्म पितामह थे वे भगवान नाम कर रहे थे वे उनके ध्यान में था और महाराज जैसे ही भीष्म पितामह ने अपनी को जरा सा खोला सामने दिखा, चमकता हुआ दुर्योधन का मुकुट और समझ गया अरे दुर्योधन आया है यहाँ पर द्रौपदी से द्रौपदी ने आशीर्वाद ले लिया था कि सौभाग्यवती भवा यहाँ पर अर्जुन आ गया दुर्योधन मन के देखा अच्छा ये मुखुट तो दुर्योधन का है अब क्यों आया है कल सब मर जाएंगे तू जा आराम का एश् अर्जुन दुर्योधन की आवाज में बोला महाराज इन पांचों पांडवों ने बहुत सताया है अपने हाथ से मारने की इच्छा है तो ऐसा करो वह जो पांच बाण जिस पे इन पांचों पांडवों का नाम है वह मुझको देता हूं बोले अच्छा ऐसी बात है रखे हैं कोने में ले जा कृष्ण के हाथ में थमा दिए अगले दिन युद्ध चालू हुआ दुर्योधन देख रहा है भीष्म पितामह को वे पांच पार कम मारेंगे भीष्म पितामह दुर्योधन को देख रहे हैं पांच कम मारेंगे पांच सुबह की शाम होने आई दुर्योधन चीख के बोला महाराज कम मारोगे एंड में एंड ऐसे ही होना है क्या पितामह बोले यार मैं तुझे मारना मारना है मुझे थोड़ी ना मारना है दुर्योधन बोला प्रतिज्ञा तो आपने ली थी <laughs> पितामह बोले पर बाण तो तेरे पास है भगवान श्री कृष्ण लाला और बाढ़ तो हमारे पास है <laughs> कितनी जगह से भगवान श्री कृष्ण ने बचाया क्यों बचाया आश्रय एक अरे कोई पुरुष भी महाराज अनेकों संबंध बनाना चालू करे तो उसके चरित्र पर उंगलियां उठ जाती हैं अरे उस सोचो जो शास्त्र कहता है कि महाराज जो व्यक्ति हजारों देवताओं के पास जाके शीश नवाता है और उनको उनकी उपासना करता है तुमसे बड़ा कोई और नहीं तुमसे बड़ा कोई और नहीं सोचो वो क्या कहलाता होगा वह भी चरित्रहीन क्योंकि आश्रय नहीं है ना आश्रय आएगा कैसे अनुकूल संकल्प प्रतिकूल वर्जनम जब अनुकूल जितनी भी चीजें हा श्री कृष्णानुशीलम जितनी भी वस्तु भगवान श्री कृष्ण को प्रिय लगती है उनको अपनाया जाए उनका संकल्प करा जाए और प्रतिकूल जितनी भी वस्तुएं हैं उनको छोड़ दिया जाए अरे यार शादी भी करने जाते हो तो पत्नी को जो पसंद है वो खुद भी पसंद करना पड़ता है तो यह भी तो शादी है भगवान के संग दो ही रिश्ते महाराज जो ऐसे होते हैं जो अपनी बुद्धिमता श्रद्धा और विश्वास के संग बनाए जाते हैं जिस दिन जन्म हुआ उस दिन ये पापा ये मम्मा ये महाराज दादा ये नाना सब बन के आ गए ये खून के रिश्ते थे परंतु दो रिश्ते अग्नि देव को साक्षी मानकर अपनाए जाते हैं पहला है स्त्री पुरुष का विवाह और दूसरा है गुरु और शिष्य का संबंध यह आत्मा के रिश्ते होते हैं सात जन्मों का साथी यह आत्मा का रिश्ता है जब गुरु का शरण प्राप्त करी करने के बाद गुरु ने तुम्हारी आत्मा को नाम दिया था कि तुम इसके दास हो कृष्ण दास श्याम दास हा? आपको क्या नाम मिला था उनके पीछे सबसे पीछे आपको कौन से गोपाल गोविंद दास हुए क्यों हुए क्योंकि आत्मा हा? देखो यह समझने का प्रयत्न करिए गीता बहुत सरल है मैंने जिंदगी में गीता नहीं पढ़ी है सच में बता रहा हूं आपको और आखिरी दम तक है मैंने गीता आज तक नहीं पढ़ी है और ना मैं पढ़ना चाहता हूं जब मैं क्या करूंगा जहां पर कृष्ण की लीलाएं नहीं है मुझे अच्छा नहीं लगता है जहां मारा भारी भरकम फिलोसफी को लेकर सिर के ऊपर थोक दिया जाता है मेरी समझ में नहीं आती है मैं उस बिहा उस ब्रज का ब्रजवासी हूं जहां पर कृष्ण जब तक अपनी नटखट लीलाओं को नहीं करते हैं गोपियों को नहीं सताते हैं राधा रानी जब तक मान करके नहीं बैठती हैं तब तक आनंद नहीं आता स्प्रिचुअलिस्ट के सब इशू क्या है सबसे बड़ा इशू ये है वह जानता है कि आत्मा है परंतु आत्मा का क्या धर्म है उसे उस धर्म को नहीं करता शरीर का धर्म ठीक है जी पूरा सब शरीर शरीर का धर्म होता है मेरे शरीर को करना है मेरे को करना खाना खाना है वेट बढ़ गया लूज कैसे करो कम है तो ज्यादा कैसे आए बाल बढ़ गए हैं बाल छोटे कैसे हो बाल रूखे हो गए हैं डेंडर ज्यादा हो गया है ये शैंपू लेके आ जाओ पूरा समय जो है सुबह से रात्रि तक जो हमारा खराब होता है क्यों होता है इस शरीर की देखरेख में स्पिरिचुअलिस्ट जानता है कि हाँ, आत्मा है श्रद्धा है कि आत्मा आत्मा श्रद्धा परंतु का जो धर्म है जो आत्मा को कहा गया है यह श्री कृष्ण की नित्य दास है उसकी दासता नहीं लेता है जो विश्वासी है जिसके पास श्रद्धा भी है जिसके पास विश्वास भी है वह क्या करता है वह आत्मा के धर्म को मुख्य समझकर आत्मा का धर्म अपनाता है यही अंतर है साधु में और हम मनुष्यों में हम मनुष्य जो हैं, वह है इस शरीर का धर्म अपनाते हैं और जो साधु हैं, वह है आत्मा का धर्म अपनाते हैं कोई बड़ा अंतर नहीं है आप कहो कि आप शरीर हो मान लिया जी आप शरीर हो जब आपका ही सगा संबंधी मर जाता है तो भाई उसे जलाने के लिए क्यों जाते हो उससे तो प्रेम करो क्योंकि अगर तुम जिसके ऊपर तुम एक हाथ नहीं उठा सकते हो क्योंकि यह शरीर है इससे मेरा यह संबंध है उसके ऊपर इतना बड़ा अन्याय करते हो कि उसे जाके जला के आ जाते हो यानी कि तुम ना मान के भी मानते हो कि आत्मा होती है और जब आत्मा चली जाती है तो वह शरीर भी जो नश्वर है, जो जो महाराज जलने योग्य है या दफनाने योग्य है या जा जानवरों के खाने योग्य है उनके लिए वहां छोड़ दिया जाता है तीन तो गति होती है शरीर की या तो जानवर कीड़े मकोड़े खा जाएंगे या दफना दो या तीसरा महाराज जला दो उसको राख बना दो जो जितना प्रेमी रहा उसकी आत्मा जिस दिन चली गई उस दिन महाराज तुम स्वयं खुद उसे जाके छोड़ जा के हो क्यों छोड़ते आश्रय भी लिया था उस प्रेमी से जो आपका संबंधी था परंतु वह आश्रय भी छूट गया नित्य आश्रय नहीं है नित्य आश्रय तो आत्मा का परमात्मा के संग है यहां समझने का प्रयत्न करिएगा हमारा धर्म आत्मा विश्वास अपनी बुद्धि का विश्वास जीतकर इस आत्मा को परमात्मा में लगाना है यही पूरी गीता है और शरणावती भगवान श्री कृष्ण की ही हो इसी के ऊपर पूरी गीता लिखी हुई है कि ये योग कर लो वो योग कर लो परंतु हम सोचते नहीं हैं सब बस फीलिंग अच्छी आ रही है कथा सुन के फीलिंग अच्छी आ रही है वृंदावन जाके अरे क्या करोगे यार उस फीलिंग का किसी के संग बैठना अच्छा लगता है परंतु वह बैठना जब तक संबंध उस व्यक्ति से बनेगा नहीं तब तक वह बैठना और ज्यादा बढ़िया लगेगा नहीं किसी के संग देख लो आप इतने सारे यहाँ पर हम सब बैठे हुए हैं किसी के संग संबंध स्थापित नहीं है परंतु जिसके अंदर जो क्वालिटी बढ़िया लगी उससे संबंध लगाने की अपनाने की हम कोशिश स्वयं करेंगे अरे इस शरीर तो महाराज ये आत्मा तो नश्वर है मान ली कितने शरीरों को छोड़ के आई है कपड़े बदल लिए उसने कभी मैं भी चूहा हुआ करता मैं कभी सुअर हुआ करता हर योनियों से निकला हूँ चौरासी लाखो यह दुर्लभ मनुष्य देह मुझे प्राप्त हुई है। परंतु यह देह मुझे प्राप्त क्यों हुई उसके बाद महाराज प्राप्त हुई तो श्रद्धा ही श्रद्धा रह गई विश्वास नहीं आ और भगवान श्री कृष्ण तो ऐसे है ठोक बजा के देख लेते हैं ये व्यक्ति विश्वास भी सही कर रहा है कि दिखावा करके कर रहा है बड़ी गंभीर चर्चा हो गई भैया सरलतम रूप में लेके आते हैं डंडे जब पड़ते हैं तो सब शांत हो जाते हैं आश्रय जो है यह विश्वास से आता है आप किसी के अधीनस्थ नहीं हो सकते आप किसी को फॉलो नहीं कर सकते आप मेरे अंदर भी हजार गलतियां निकाल रहे होंगे जो विद्वान जन होंगे अच्छा इन्होंने यहां गलत बोला अच्छा इन्होंने वहां सही बोला मनुष्य की क्वालिटी होती है सबसे पहले नेगेटिविटी ढूंढना हम पॉजिटिविटी ढूंढने की तरफ भागी नहीं रहे हैं। हम जिसके अंदर भी पॉजिटिविटी देख रहे हैं परंतु तो उसका पहले नेगेटिव चेक पहले कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं ये सही है कि नहीं यह सही, सही है कि नहीं जब समझ में आ गया यह सब सही है तो अच्छा चलो अब अपनी पॉजिटिविटी इनसे प्राप्त कर लीजिए हम हमारी टेंडेंसी है हमारे दिमाग की टेंडेंसी टेंडेंसी ऐसी है कि हम चाहकर भी किसी व्यक्ति के बारे में पॉजिटिव नहीं सोच सकते अब भई के अंदर ही चले जाओ कोई व्यक्ति बगल में आके खड़ा जा, हो जाए अपने पर्स को बचाओगे अपनी को बचाओगे हमारी विचारधारा बहुत नेगेटिव है और ठाकुर की जितनी भी चर्चा वैसा पॉजिटिव है और मैं कह रहा हूं यहाँ पर उस नेगेटिविटी को पूरा छोड़ के अपने श्रद्धा के संग विश्वास को जोड़ के भगवान की शरणागति लेनी चाहिए और जब शरणागति को ले ले अच्छा शरणागति आती है गुरु से शरणागति आती है गुरु से अब गुरु का चेक होता है कौन सा गुरु सही है देखो गुरु को समझने का प्रयत्न जरूर करिएगा कितने बज गए बता दो फिर नाइन थर्टी कितना लंबा खींचना है हम <laughs> तो बैठ गए अब तो पंद्रह मिनट और ठीक है सांस ले लो तुम्हारा वैष्णव संप्रदाय के अंदर जितने भी वैष्णव संप्रदाय हैं उनके अंदर पंच संस्कारों की चर्चा होती है जब दीक्षा प्राप्त करी जाती है तो गुरु पांच चीजों को आपको देता है अगर उसमें से एक चीज भी रह जाए आपकी दीक्षा पूर्ण मानी जाएगी आप चेले नहीं हो उस गुरु के जैसे सात फेरे होते हैं ना जब तक साथ फेरे लेना लो हां ऑथेंटिक वाइफ नहीं है और हस्बैंड नहीं है ठीक उसी प्रकार से जब तक गुरु से उस दीक्षा के समय पांच वस्तुएं प्राप्त नहीं होती हैं, तब तक आप शिष्य नहीं कहलाते प्रथम है तप्त मुद्रा चंख और चक्र दागा जाता है आपके शरीर पर ब्रांडिंग करी जाती है कई लोग तो, उ, कैसे? तब तो से वो कैसे तप्त मुतराम वृंदावन के जो संप्रदाय स्प्रिचुअल स्कूल हैं कई लोग संप्रदायों को नहीं जानते स्प्रिचुअल स्कूल जिनकी खुद की एक फिलोसफी है जिसको वो फॉलो करते हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने चार स्कूल्स स्टेबलिश करे थे हा? और उनकी अपनी एक फिलोसफी थी सबकी अलग अलग अपनी फिलोसफी थी उसके बाद शाखाएं थोड़ी सी और बढ़ी रामानुजाचार्य की जो थी श्री संप्रदाय उसमें रामानंदी हुए माधव संप्रदाय के अंदर एक ब्रांच बढ़ी गौड़िया संप्रदाय की हा? और अपना वल्लभ संप्रदाय है ये सब क्या ब्रांचेज तो उसके बाद बनी सबकी अपनी एक फिलोसफी है इसके अंदर बताया जाता है कि भगवान की प्राप्ति कैसे होगी यहाँ पर उस स्कूल में रजिस्टर अपनी रजिस्टर अपने आप को कराता है वह उसको फॉलो करता है ऐसा नहीं है कि किसी भी गुरु से जाके दीक्षा ली जाए कभी ऐसा भूल के भी मत करना अरे इनके पास तो बहुत सारे शिष्य हैं अरे वाह इनका तो ये कभी मत करिएगा समझिएगा पर तत्व तो मुद्रा ब्रांडिंग वैष्णव संप्रदाय जो वृंदावन के व्रज के स्पिरिचुअल स्कूल्स हैं निम्बार कुश्ती और गौड़िया संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु का जो संप्रदाय गौड़िया संप्रदाय इनमें ब्रांडिंग नहीं होती है क्यों नहीं होती है यहां पर चार संस्कार दिए जाते हैं यह जो तत्व तो, मुद्रा जो लगाई जाती है इस ब्रांडिंग का अर्थ होता है कि आप भगवान श्री कृष्ण के दास बन गए ये जो द्वारका की फॉलोअरशिप है जो साउथ इंडिया में नारायण राम की फॉलोअरशिप है नरसिंह देव की फॉलोअरशिप है उनके जितने भी वैष्णव होते हैं उन सबकी ब्रांडिंग होती है परंतु ब्रज के अंदर भगवान श्री कृष्ण को वात्सल्य भाव में सख्य भाव में माधुर्य भाव में उनकी उपासना होती है वहां पर हम भगवान के दास होके भी नहीं है क्योंकि वह हमारा बच्चा है वह हमारा प्रेमी है वह हमारा सखा है तो वहां के ब्रजवासी या वहां के फॉलोअर्स जो होते हैं, वो करते हैं ये ब्रांडिंग की हमको आवश्यकता नहीं और इसकी कथा भी बहुत लंबी है समय नहीं है कि ये ब्रांडिंग होती क्यों नहीं है क्योंकि वहां के जितने भी भक्त हैं वह हरिनाम धारी होते हैं हरिनाम को अपनाए हुए होते हैं और हरिनाम से बड़ी कुछ ब्रांडिंग है ही नहीं है तो पहली चीज उनको वह मिलती है दूसरा तिलक जैसे हर स्कूल का एक अपना लोगो होता है ना वो बैज होता है उसी प्रकार से सब स्पिरिचुअल स्कूल्स का एक बैच होता है और उस बैच की अपनी एक फिलॉसफी होती है जैसे गौड़िया संप्रदाय की है यह है माया आ, ये है पुण्य है, देता है, है, है यह है जीव जीव और यहाँ नीचे जो पॉइंट है उसे कहते हैं जीव क्या करता है कर्म करता है आ, ये माया है नाक के ऊपर एक दूसरी फिलोसफी है पंच तत्व है तीन तत्व जो है वह आपके तीन तत्व जो हैं वह सन्यासी हैं वह के ऊपर हैं परंतु दो तत्व जो वो नाक के ऊपर हैं वह गृहस्त है, है, ग्रस्त है। पंच तत्व की उपासना है ना तो सबकी अपनी एक ब्रांडिंग सबका अपना एक तिलक आप कौन से स्कूल से हैं कौन से स्पिरिचुअल स्कूल में पढ़ता है उसके तिलक को देख के समझ सकते भगवान श्री कृष्ण के पास क्यों जाया जाता है तिलक लग लगा के ठाकुर जी समझ जाते अच्छा तो उस स्कूल का है है ठीक अच्छा इसे यही देना है फिर तभी इस तिलक की आवश्यकता होती है वैष्णव संप्रदाय में उर्धक चलता है उर्ध तिलक का मतलब है जो नाक से शुरू होगा और ऊपर माथे तक जाएगा शिव के संप्रदायों के अंदर महाराज त्रिपुंड चलता है एक ओरिजेंटल एक पॉलिटिकल एक लेटे हुए हैं खड़े हुए हैं देख, क्योंकि आप देखो बहुत सारे लोगों को देखते हैं तिलक लगाए हुए परंतु आपके अंदर जिज्ञासा नहीं हुई होगी क्यों है किस लिए है आपको समझा रहा हूं जरा सा वो उस स्कूल को रिप्रेजेंट करता है तीसरी चीज क्या देंगे मंत्र दाहिरे राइट ईयर में तीन बार जब तक कान के अंदर कोई चाहे हरिणाम हो चाहे मंत्र हो नहीं दिया है शास्त्र कहता है दीक्षा राधा तंत्र हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे इस मंत्र को दाहिने कान में तीन बार दिया जाए जब तक दाहिने कान में नहीं दोगे तब तक यह मंत्र की दीक्षा नहीं है तो मंत्र भी तो परंपराओं में मिलता है तब आके दिया जाता है चौथा नाम अब आप भगवान श्री कृष्ण के दास हो तो अब आपका श्याम दास गोविंद दास निभा नारायण दास राधा राधारमण दास अब आपका नाम पड़ेगा पांचवा यह सबसे ज्यादा मुख्य है याद अर्चना विधि इसे समझिएगा बहुत जरूरी है जिसे पसंद है केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले प्रोफेसर के पास जाके बोले कि मुझे केमिस्ट्री पढ़ा पढ़ा पढ़ा दो, सकता सकता है क्या? है।, सकता है क्या? क्या? आवाज़ ही नहीं आई यार, बड़ी हल्की सी आई अभी भी कमी है थक गया खत्म कर देंगे फिर चलो थोड़ा सा लंबो और खींच क्या होता है हर गुरु की उपासना विधि अलग होती है भगवान के लिए जो उसे अपनी गुरु परंपरा में प्राप्त होती है कोई है गुरु राम का जिसे सीता राम की उपासना करता है आपको अच्छी फीलिंग आ गई परंतु आप राधा कृष्ण के उपासक हैं आप उस जो सीता राम के जो के गुरु हैं उनके पास गए और जाके उनसे कहा कि भाई हम आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं गुरु ने कही अच्छा चलो एक और चेला आ गया कंठी निकाली उसे दीक्षा दे दी दीक्षा देने के बाद वो अब आपको राधा कृष्ण की पूजा उपासना कैसे होती है वो थोड़ी ना बता पाएगा उसने तो जिंदगी भर सीताराम की करी है क्योंकि सबके मंत्र होते हैं सबकी विधियां अलग होती हैं और पीछे के भाव अलग होते हैं ये याद रखिएगा आपका मन निष्ठता किस भगवान के अंदर है वह वह गुरु दे रहा है कि नहीं यह सबसे पहले देखिएगा हमें पसंद है राम जी चले गए कृष्ण जी वाले गुरु के पास वो गुरु जी करते रहेंगे राधे बोलो कृष्ण बोलो कृष्ण बोलो अब गुरु जी के सामने तो राधे कृष्ण राधे कृष्ण चल रहा है पीछे से यार मन तो राम जी में ही अटका हुआ है बहुत लोगों के संग होता है ये गुरुजी बता रहे हैं राधा कृष्ण की उपासना ऐसे होती है घर पर रखी हुई है बचपन से सीता राम की मूर्ति राम अब सीता राम की मूर्ति की उपासना विधि पूर्वक कैसे हो यह आती ही नहीं है क्यों नहीं आती है क्योंकि भाई गुरुजी ने बताया नहीं गुरुजी भी कैसे बताएं भैया गुरुजी को खुद नहीं पता है क्योंकि उनको उनकी परंपरा में नहीं मिला है तभी बोला जाता है गुरु बना जान के और पानी पी छान के गुरु को बनाना है तो पहले जान लो समझ लो उसके बाद जाके गुरु बना जब विश्वास हो जाए कि यह वही गुरु है जो मुझे वही प्रदान करेंगे जो मैं चाहता हूं तब उनकी शरण लो विश्वास है भैया तुम्हारा विश्वास डगमगा जाएगा एक पूरब की तरफ चल रहा है तुम्हें तो पश्चिम की तरफ जाना है गुरु भी तब बनाओ जब विश्वास हो जाए अच्छी तरीके से इनकी यह फिलॉसफी मेरी समझ में आती है कि नहीं तब जाके गुरु की शरण ली जाती जब गुरु की शरण शरण प्राप्त हो जाती है तब वह गुरु बोलता है मेरी शरण हरि की शरण दिलवाती है हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम उस हरि की शरण ले तब जाके हरि की शरण प्राप्त करी जाती है और आश्रय भी ये देखो वैष्णव का सबसे बड़ा धर्म होता है शरणागति ली जाती है ना तो शरणागति बिल्कुल एक हो यह हमेशा ध्यान रखता है वैष्णव जितना शुद्ध वैष्णव होगा परम वैष्णव होगा जितना बड़ा साधु होगा वह अपने मुख से भी दूसरे किसी का आश्रय नहीं लेगा एक बार गोकुल के अंदर एक वृद्धा रहती थी वह वृद्धा महाराज उसके बाल गोपाल की उपासना थी रोज महाराज पूजा करती थी बाल गोपाल से हमेशा कहती कि तेरे बिना मेरा और कोई सहारा नहीं है हा? मैं सिर्फ तुझे जानती हूँ इसके अलावा किसी को नहीं जानती हूँ भगवान श्री कृष्ण बाल लड्डू गोपाल ऐसे प्रसन्न हुए महाराज उस मूर्ति में से बाहर निकल के आ गए और गोदी में बैठ गए और बोले म, उस मैया के हाथ उसके काल पे हाथ रखे मैया जैसे तू मेरी है वैसे मैं तेरा हूँ मेरा भी और कोई नहीं है तू ही है मेरी अब भगवान श्री कृष्ण बाल गोपाल महाराज उस श्री विग्रह से प्रकट होकर उस माँ की इतनी सेवा कर रहे हैं कि झाड़ू लगा रहे हैं कुएं से जाके पानी भर भर के लेके आ रहे हैं सब्जियां काट रहे हैं रोज प्रतिदिन वह माँ बोलती रही बेटा कुछ मत कर आ, मैं हूं मैं कर लूंगी बोले नहीं जब मैं तेरा हूँ और तू मेरी है तो यह मेरा कर्तव्य है कि तेरा मैं सब सेवा करूँ सेवा करने लगे रोज एक दिन महाराज कोता आ गया उनका ग्रैंड सन हाँ, कहीं से घूमता आ गया देख लू दादी कैसी है घर वालों ने भेजा है ओल्ड एज होम वाली पूरी उस समय पे कंसेप्ट चलता था महाराज जैसे ही पहुंचा जब आपको बता रहा हूं मैं बात 400 सौ सवा चार, चार साल पुरानी गोकुल की पोता देखने के लिए पहुंचा वह जो वृद्धा थी महाराज उसने अपने पोते को देखा और देख के बोली बस जी रही हूँ वो तेरे तेरी शादी हो जाए तेरे बच्चा हो जाए सोने की सीढ़ी चढ़ जाऊ और कुछ कामना नहीं है पोता बोला अरे अरे आप क्यों चिंता करती हो शादी जाएगी सोने की सीढ़ी चढ़ जाओगे आप चिंता मत करो बड़ी राजी खुशी मेल करते हुआ वह घर अपने वापस चला गया शाम का समय आया भैया वृद्धा गई लड्डू से गोबाल से बोली हरे लड्डू बाहर निकल भैया बहुत काम करना है लड्डू बाहर ही ना निकलो <laughs> भैया सोच रही अच्छा चलो कहीं चलोगे होगो गो कचू दोस्तन के संग घूमने फिरने कछु माखन चोरी करने अभी ना है बाद में आ जाए एक मिनट भाई दो एक घंटा और दो घंटा भाई तीन घंटा भाई बुढ़िया भैया वैसे पर रोज आनंद ले रही सेवा को सेवा की मेवा उठा रही खाए रही झान छान के अब करे अरे भैया आ सब्जी तो काट दे भगवान निकल गई ना मैं सब्जी न काट रहे एक दिना दो दिना तीन दिना मैया की कमर लचक गई बोले यार बड़ा काम करवा गए आ काम कर ले जरा घर की सफाई रह गई है थोड़ा सा कुआं से पानी लेके आजा बोले न... भैया ठाकुर जी बाहर ही निकल के नहीं आए जब छह सात दिन हो गए मैया को लगो यारू टेंशन है यहाँ पर तो मैया उठी और उठके के बोली चलो मैं बिठल जी के पास जरा होके आऊ उनसे चर्चा करू ये आ क्यों नहीं रहा है श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र उनके पास गई जाके हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के कहा पहले लाला रोज आता था बहुत सेवा करता था अब लाला को बुला बुला के थक गई हूं रोज कहती हूं तू ही मेरा है पर बाहर नहीं निकलता है क्या करू क्या गलती हुई कहा चला गया ये? बोले कोई मिलने आया था क्या किसी से कोई चर्चा बात हुई थी जिस दिन यह नहीं आ रहा है यहां मेरा नाती आया हुआ था क्या चर्चा करी उससे बस यही कहा जी रही हूँ जिस दिन शादी हो जाए तेरे बच्चा हो जाए सोने किसी भी चढ़ जाऊंगी यही गलती कर दी है तुमने तु इसी वजह से ते, तेरा बाल गोपाल तुझसे तो नाराज है जैसे ही सुना भागी भागी गई अपने घर पर लड्डू गोपाल कु महाराज जैसे ही तेरा हे hey, लड्डू गोपाल तू ही मेरा एकमात्र सहारा है मेरा पोता भी मेरा सहारा नहीं है हा? मुझे किसी और की कोई आशा नहीं है बस तू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए महाराज लड्डू गोपाल फिर से खुदक के महाराज श्री विग्रह से बाहर आ गए और गोदी में बैठ गए और एक आलिंगन दिया और आलिंगन देके बोले मैया बस तू ही मेरी है और कोई सहारा जो परम वैष्णव होता है वह अपनी वाणी से भी किसी दूसरे का सहारा नहीं लेता किसी दूसरे का आश्रय नहीं लेता है अब व्यक्ति बोले एक बार गये विदेश में जी कैसी कथा चल रही आश्रय के ऊपर तो बोलो पति पत्नी बैठे हुए तो प्रश्न बहो तो माने मुझे महाराज जी देखो भक्तू मेरी यह बीबी है मैं तो रोज आई लव यू आई लव यू कहूँ तो सहारा तो मेरा दूसरे के ऊपर है यानी कि भगवान मुझे यानी कि नहीं मिल रहे मैंने कही जो परम होता है वह जानता है कि यह जो कमल रूपी हृदय है इसकी जो पंखुड़िया हैं, जो देहे रूप है उससे तो प्रेम तुम्हारे इस पत्नी के संग है परंतु हृदय के अंदर उस कमल रूपी पात्र के अंदर जो रस भरा हुआ है वह रस तो भगवान श्री कृष्ण के लिए है उस हृदय कमल के अंदर जो कर्णिकाए हैं उसमें तो सिर्फ राधा कृष्ण ही नृत्य करते रहते हैं जानता हूं परम वैष्णव ताका महाराज यह सबसे बड़ा प्रमाण है अगर वह सामने वाले से बोलेगा भी कि प्रेम है परंतु वह जानता है यह बड़ा प्रेम है तेरे संग हृदय में तो सिर्फ सर्वस्व जो है वह मेरे परमात्मा श्री कृष्ण और जिस दिन यह आश्रय और यह गुढ़ रहस्य आपके हृदय के अंदर विराजित तो हो जाएगा बैठ जाएगा उस दिन भगवान श्री कृष्ण स्वतः ही आपको मिल जाए अब मैं भी भैया अपनी वाणी को अब यहां विराम दे दूं। सब अब थक गए बैठे बैठे मैं भी लड्डू गोपाल से यही प्रार्थना करूंगा कि हम सब के उस हृदय कमल के अंदर विराज कर अपनी सब लीलाओं को स्फूर्त करें अपनी सब लीलाओं को प्रकट करें कि जिससे हम अन्य आश्रयों से बचते हुए आपका ही सिर्फ आश्रय प्राप्त करके आपके वृंदावन के अंदर नृत्य करते हुए घूमें जय जय श्री राय जय जय जय श्री दे श्याम नि गौर बोल गौ आव श्या एनर्जी दे दो तो पांच मिनट अरे मंजुलिका जी हो जग गो <laughs> जय भैया आप भी आ जाए जु राहू रा थी महाराज जी हमें गाने दीजिएगा सेवा करने दीजिएगा को गए बरियान को सा जाने न जाने ये ये जाने जाने जाने, जाने।, जाने न जा जाने भीमसेन जोशी जी की उसमें मैं सेम भजन गाता हूं बनी मुरलिया मरम मरम गो मरम मरम कोंगुरिया मरम मरम को छुवे अंगुरिया, अंगुरिया चंचल छतुर अंगुरिया जिस पर चंचल चतुर अंगुरिया जिस पर चंचल चतुरुरिया bahasa को जाने न जाने के दो जाने जाने न जाने के दो जाने जाने मोहन मोहन अधर धरे माया पे माया भजन। नहीं है प्रयत्न कर दो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 पंढरी पंढरी रे पंधरी मधे माहिर पंधरी ये तो बॉम्बे है हमारी बॉम्बे है बॉम्बे हमारी बॉम्बे महादेव ने कर करी महादेव दी करे तरती रे महादेव दी बने ताके आ महादेव मांगे पाके महादेव दी जाके महादेव दी बने ताके ये चलती 3 के जा रहे हैं अब घर <laughs> Back to us, back again. That's what you mean. This is just a sign of how much we need you to be here. it's been us short succession that you have come back and it's just perfect yes. that you have come back so soon and keep coming back soon and soon and soon and soon soon on the better sab <laughs> baba ji ban jayenge ha aise ye 200 agar raste pe chal le to maza aayega ye fir vrindavan dekhenge koi jaipur nahi jayega um uh, i want to say that maharaj ji has written this beautiful book on uh, way to love If somebody would like to buy it, it's at the reception. It's for two hundred and fifty bucks. We have only twenty copies, right? Yes, yes. We have only twenty copies. Yes, yes. and um, it's, a, it's a beautiful book. Please buy it, which he didn't read yet. I haven't read it, <laughs> <laughs> but because he has written it, it has to be beautiful, right? So if you hold it, you will feel the beauty. So buy so <laughs> it. Perfect. Well. Right? And uh, just a quick announcement: Next uh, Friday, we have a great program that is the beginning of our, our first year anniversary of the spiritual company, and um, I think we have.